श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी आनंद, श्री रामकृष्ण अपने जिन विशिष्ट अंतरंगों का ईश्वर कोटि कहकर निर्देश किया करते थे स्वामी आनंद उनमें एक थे उन्होंने उनके बारे में यह भी कहा था कि वे श्री रामचंद्र के अंश से अवतीर्ण हुए हैं अति उच्च आध्यात्मिक शक्ति से सम्पन्न इन महापुरुष का जन्म चौबीस परगना जिले के राजा हर विष्णुपुर नामक ग्राम में अनुमानतः अठारह सौ बासठ ईस्वी की श्रावण पूर्णिमा को हुआ था आपके पिता का नाम श्री अम्बिका चरण घोष तथा स्वयं का पूर्व नाम नित्य निरंजन घोष था बारह सात निवासी पंडित कालीकिंकर मित्र आपके मामा थे निरंजन कलकत्ते में मामा के घर पर रह अध्ययन किया करते थे बचपन में वे तीर धनुष तथा अस्त्र आदि लेकर खेलना पसंद करते थे उनका गठन बड़ा सुंदर था तथा व्यायाम आदि के फलस्वरूप उसकी देह ऊंची पूरी सबल सुडौल थी तदनुसार उनका स्वभाव भी निर्भिक तथा वीरतापूर्ण था श्री रामकृष्ण के संपर्क में आने के पूर्व वे अहिरी टोला के डॉक्टर चारी चांद मित्र के मकान पर एक प्रेतात्मवादी दल से परिचित हुए थे वे लोग प्रेत आह्वान के माध्यम के रूप में निरंजन का उपयोग किया करते थे क्योंकि उन पर प्रेत का आवेश बड़ी आसानी से हो जाता था इस प्रकार प्रेताविष्ट निरंजन की सहायता से ये असाध्य रोगों की चिकित्सा आदि अनेक अलौकिक क्रियाएं किया करते थे इन प्रेतात्मवादियों के दल में आते जाते एक घटना ने निरंजन के मन में वैराग्य का संचार किया किसी धनाढ़ व्यक्ति ने अठारह वर्ष के लंबे अरसे तक अनिद्रा रोग से कष्ट भोगने के बाद अंत में निरंजन की शरण ली निरंजन ने बाद में कहा था पता नहीं उस व्यक्ति को मुझसे कोई लाभ हुआ या नहीं परंतु ऐसा धन कुबेर होकर भी वह इतना कष्ट उठा रहा है यह देखकर मेरे मन पर धन संपत्ति की आसारता की गहरी छाप पड़ी वैराग्य का संचार होने के साथ ही निरंजन के लिए शीघ्र ही आध्यात्मिक राज्य का द्वार भी खुल गया लोगों के मुँह से श्री राम के अद्भुत भगवत प्रेम तथा मनोहारी उपदेशों के बारे में सुनकर वे उनके दर्शन के लिए उत्सुक हो गए शीघ्र ही अपने कुछ प्रेतात्मवादी मित्रों के साथ वे दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण से मिलने आए उस समय निरंजन की आयु संभवतः 18 वर्ष की थी सुगठित सुंदर शरीर था और नेत्रों से मानो ज्योति छिटक रही थी सुना जाता है कि उस प्रथम साक्षात्कार के दिन ही निरंजन तथा उनके मित्रों ने श्री रामकृष्ण से प्रेत अवतरण का माध्यम बनने का अनुरोध किया बालक सदृश सरल स्वभाव श्री कृष्ण सहमत होकर उनके चक्र में बैठे परंतु थोड़ी ही देर बाद आसन छोड़कर उठ गए निरंजन जब दक्षिणेश्वर आए तो श्री राम कृष्ण भक्तों से घिरे बैठे थे संध्या समय सभी से चले जाने पर सभी के चले जाने पर वे आकर निरंजन के निकट बैठे और उनका परिचय पूछा वार्तालाप धीरे धीरे, धीरे घनिष्ठ होता गया मानो निरंजन उनके कितने ही दिनों के परिचित थे बातचीत के प्रसंग में उन्होंने निरंजन से कहा देख निरंजन भूत भूत करने करने पर तो भूत ही हो जाएगा और भगवान भगवान करने से भगवान हो जाएगा इनमें कौन सा अच्छा है निरंजन ने उत्तर दिया तब तो भगवान होना ही अच्छा है इस प्रकार उस दिन ठाकुर ने निरंजन को प्रेतात्मवादियों का संग त्यागने को कहा और इस पर वे सहमत हो गए इस प्रसम दर्शन के बारे में लाटू महाराज स्वामी अद्भुतानंद ने कहा था निरंजन भाई जब पहली बार दक्षिणेश्वर आया था उस दिन ठाकुर ने उससे कहा देख यदि तू संसारी आदमी के निन्यानवे उपकार करे और एक नुकसान करे तो लोग तुझे सह न सकेंगे ईश्वर के समीप यदि तू निन्यानवे अपराध करे और एक काम उनकी पसंद का करे तो वे तेरा सारा अपराध क्षमा कर देंगे मनुष्य के प्रेम और भगवान के प्रेम में इतना अंतर जानना उसी दिन इसी प्रकार विविध प्रसंग चलते रहे इतने दिनों बाद ठाकुर आज अपने आदमी से मिले थे अतः बातें समाप्त होने का नाम ही नहीं आता था धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा ठाकुर ने कहा संध्या हो गई है आज घर नहीं गया तो भी क्या आज यहीं रह जाना निरंजन घर में बता कर नहीं आए थे रात में रह जाने पर मामा नाराज होते अतः वे ठहरने को राजी नहीं हुए ठाकुर ने पुनः कहा अरे इतनी दूर जाने में तकलीफ होगी मत जा आज यहीं रह जा इस पर भी निरंजन सहमत नहीं हुआ तब ठाकुर ने कहा अच्छा जाना ही है तो जा पर फिर आना बोल कब आएगा निरंजन ने शीघ्र ही आने का वचन दिया तथा ठाकुर की चरणधूली लेकर विदा ली परंतु इस प्रथम दर्शन में ही श्री रामकृष्ण के दिव्य आकर्षण ने उनके हृदय में उथल पुथल मचा दी अतः घर लौटते समय उनके मन में बारंबार यही विचार आ रहा था ठहर जाना ही उचित था फिर कर्तव्य बुद्धि याद दिला रही थी नहीं मामा नाराज होंगे जो हो उस दिन निरंजन घर लौटे इसके दो तीन दिन बाद ही वे एक दिन पुनः संध्या समय दक्षिणेश्वर में ठाकुर के चरणों में उपस्थित हुए कमरे के दरवाजे तक आते ही ठाकुर ने जल्दी से उठकर उन्हें आलिंगन पास में बांध लिया और व्याकुलवाणी में कहने लगे अरे निरंजन दिन जो बीते जा रहे हैं रे तू भगवान प्राप्ति कब करेगा दिन तो बीते जा रहे हैं भगवत प्राप्ति के बिना सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा बोल तू कब उन्हें प्राप्त करेगा कब उनके चरण कमलों में मन लगाएगा मैं तो यही सोचकर व्यग्र हूँ निरंजन अवाक रह गए ये कौन है मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है इसलिए मेरे दिन बीते जा रहे हैं इसलिए इनको मेरे बारे में इतनी व्यथा क्यों दूसरे के लिए यह अहेतुक प्रेम क्यों वे इस रहस्य को सुलझा न सके पर गंभीर आवेग से पूर्ण उस अमृतमय वाणी को सुनकर उनका हृदय विगलित हो गया और उस रात वे दक्षिणेश्वर में ही रह गए इतना ही नहीं उस अपूर्व स्नेह ने दूसरे दिन भी उन्हें वही बद्ध कर रखा इस प्रकार दक्षिणेश्वर में तीन दिन बिताकर वे चौथे दिन कलकत्ता लौटे बिना बताए इस तरह तीन दिन तक उनके अनुपस्थित रहने के कारण मामा बड़े ही चिंतित हुए थे और अनेक स्थानों पर उनकी तलाश भी करवाई थी इसलिए चौथे दिन जब वे घर आए तो मामा ने रुष्ट होकर उन्हें आड़े हाथों लिया तथा घर में सभी को आदेश दिया कि निरंजन पर कड़ी निगाह रखी जाए परंतु यह व्यवस्था अधिक दिन तक नहीं चल सकी कुछ दिन बाद ही मामा का मन द्रवित हुआ इसके अतिरिक्त घर के नौकरों को भी ऐसा प्रतीत होने लगा कि एक अज्ञात दिव्य शक्ति ने निरंजन को घेर रखा है और उनके पथ में बाधक होने से अपना अमंगल होगा अतः शीघ्र ही वे बिना किसी रोक टोक के फिर दक्षिणेश्वर आने जाने लगे निरंजन की सरलता पर श्री रामकृष्ण प्रारंभ से ही अत्यंत मुग्ध थे इसीलिए एक दिन उन्होंने मास्टर महा कहा से कहा तुम्हें निरंजन से मिलने के लिए क्यों कह रहा हूँ यह देखने के लिए कि वह वास्तव में सरल है या नहीं 15 जून अठारह सौ ईस्वी को श्री रामकृष्ण काकुड़गाछी में श्री सुरेंद्र के उद्यान में आयोजित एक महोत्सव में गए थे कीर्तन हो जाने पर वे भक्तों के साथ बैठे थे इसी समय निरंजन आए और श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया श्री रामकृष्ण उन्हें देखकर ही खड़े हो गए आनंद से श्री रामकृष्ण की आंखें उज्ज्वल हो गई कहा तू आ गया मास्टर से देखो यह लड़का बड़ा सरल है सरलता सरलतापूर्व जन्मार्जित बहुत बड़ी तपस्या का फल है कपटाचार पटवारी बुद्धि इन सब के रहते ईश्वर प्राप्ति नहीं होती निरंजन की वृद्धा माता उस समय जीवित थी अतः मां के भरण पोषण के लिए निरंजन को नौकरी स्वीकारनी पड़ी श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनका कोई उच्चाधिकारी भक्त धन के बंधन में पड़े इसलिए उस दिन उन्होंने निरंजन से कहा देख तेरे मुंह पर स्याही आ गई है तू ऑफिस का काम करता है ना इसीलिए ऑफिस में हिसाब किताब रखना पड़ता होगा और भी कितने ही तरह के काम होंगे सारे समय सोचना पड़ता होगा संसारी आदमी जिस तरह नौकरी करते हैं तू भी वैसे ही करता है परंतु कुछ भेद है तूने अपनी माँ के लिए नौकरी की है माँ गुरु है ब्रह्म मई की मूर्ति है अगर बीवी और बच्चों के लिए तू नौकरी करता तो मैं कहता तुझे धिक्कार है सौ बार धिक्कार है फिर ठाकुर मणि मल्लिक से बोले देखो यह लड़का बड़ा सरल है पर आजकल कुछ झूठ बोलने लगा है यही इतना दोष है उस दिन कह गया था आऊंगा परंतु फिर नहीं आया निरंजन से इसी पर राखाल कहता है एड़े दाह में आकर तूने क्यों नहीं भेंट की निरंजन बोले मैं एड़े दाह में बस दो दिनों के लिए आया था फिर ठाकुर मास्टर की ओर इंगित कर निरंजन से बोले ये हेड मास्टर हैं तुझसे मिलने गए थे मैंने भेजा था